गीता तत्व चिंतन युद्धाय उत्तिष्ठ महाभारत के शांति पर्व में ऐसे युद्ध को योद्धा के लिए संग्राम यज्ञ कहा गया है और यह बतलाया गया है कि ऐसा संग्राम यज्ञ वीर योद्धा के लिए ऊर्ज लोकों की प्राप्ति का कारण बनता है वहां अंठानवे अध्याय में इस संग्राम यज्ञ का विस्तार से वर्णन किया गया है इस सारे विवेचन का तात्पर्य यह है कि वीर योद्धा के लिए युद्ध को खुला स्वर्ग द्वार कहना मात्र स्तुति वाक्य नहीं है विविध श्लोक में यदिष्ठया चौपवन्नम युद्ध की विशेषता सूचित करने वाला वाक है भगवान कृष्ण का तात्पर्य यह है कि सूर्य क्षत्रिय लोग विशेष प्रयत्नपूर्वक ऐसे युद्धों की योजना बनाते हैं जबकि तुझे ऐसा अवसर अपने आप प्राप्त हो गया है इससे यह भी ध्वनित होता है कि तुम लोग स्वयं युद्ध के इच्छुक नहीं थे यह तुम पर थोपा गया है ऐसे अपने आप प्राप्त स्वर्ग के खुले द्वार रूप इस युद्ध को तू ठुकरा रहा है अर्जुन यह अनुचित है इद्र सम विशेषण युद्ध के साथ लगाकर यह सूचित किया गया कि यह साधारण युद्ध नहीं है एक राजा पड़ोस के राजा के साथ सीमा को लेकर जो युद्ध करता है वह तो एक साधारण युद्ध है पर यह तो भारतव्यापी युद्ध है जिसमें प्राग, ज्योतिष त्रिगर्थ और गांधार देशों के राजा भी सम्मिलित हुए हैं अतः उत्साह का धारण कर तेरा उत्साह अन्य वीरों के उत्साह को बढ़ाएगा ऐसा उत्साह अस्मिता और अभिनिवेश का समन करेगा सुखिन शब्द का सामान्य अर्थ सुखी होता है आगे प्राप्त होने वाले स्वर्ग सुख को लक्ष्य करते हुए सुखी शब्द का प्रयोग उचित माना जा सकता है ऐसा युद्ध जिन्हें प्राप्त हो गया है वे आगे चलकर बड़े सुखी होंगे स्वर्ग सुख का आनंद भोगेंगे या फिर अनेक व्याख्याकारों के अनुसार सुखिन शब्द का अर्थ भाग्यवान किया गया है थोपा गया युद्ध ठुकराना अनुचित भगवान कृष्ण का तात्पर्य है कि अर्जुन ऐसे विलक्षण प्रकार के युद्ध में देश के हर भाग से आए हुए योद्धाओं को उत्साही देखकर कहाँ तुझ जैसे वीर को अत्यंत उत्साहशील होना चाहिए था और कहाँ तू उल्टा अपना उत्साह खोकर युद्ध से विरत होना चाहता है यह दुर्बलता त्याग उठ पर भगवान देखते हैं कि अर्जुन फिर भी युद्ध के लिए उद्यत नहीं होता तब वे लौकिक दृष्टि से उसे समझाते हैं कि यदि तू युद्ध न करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा वे कहते हैं अथ द्वामिमम सदर्म संग्रामम न कैसे ततः स्वधर्मम कृतिम च हिथ्वा पापम अवापसि और यदि तू यह धर्मयुक्त संग्राम संग्राम नहीं करेगा तो अपना धर्म और यश दोनों खोकर पाप का भागी बनेगा अकर्तिम चापिभूता कथयिष्यम संभावित चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्य थे यही नहीं बल्कि सब लोग तेरी अक्षय अच्छा, अपकीर्ति का ज्ञान गान करते ही रहेंगे और ऐसा अपयस तो सम्मानित पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है अर्जुन को चेतावनी कीर्तिनाश इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि यदि तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो अपने स्वधर्म का नाश तो करेगा ही साथ ही अपनी कीर्ति को भी तू गंवा बैठेगा और पाप का भागी बनेगा आचार्य शंकर तैंतीसवें श्लोक के कीर्ति शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं महादेवादि समागम निमित्ताम अर्थात महादेव आदि के साथ युद्ध करने के से प्राप्त हुई कीर्ति को खो बैठेगा फल यह होगा कि तुझ जैसे गांधीधारी की अप कीर्ति का गायन लोग चिरकाल तक करते रहेंगे भयाद्रणा पर मश्यंते महारथा यम बहुमतों भूत्वा यासी शी लाघव वे महारथी लोग जिनके लिए तू बड़ा माननीय है सोचेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से विरत हो गया है और इस प्रकार उनके पास तू अब बड़ा तुक्ष हो जाएगा